परमार्थ प्रसंग 331. स्वामी जी ने कहा है जब भी हो सके जैसे भी हो सके दूसरों की सहायता करो किंतु तो किस उद्देश्य से कर रहे हो इस ओर नजर बनाए रखो यदि तुम अपनी किसी सुविधा या स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हो तो समझ रखना कि उससे जिनकी तुम सहायता करते हो उनका कोई विशेष लाभ या उपकार न होगा तुम्हारा भी नहीं किंतु यदि वह निस्वार्थ हो तो जिन्हें देते हो उनको तो काफी सुख तथा उनका कल्याण होगा ही परंतु उससे हजार गुना सुख और कल्याण तुम्हारा खुद का भी होगा तुम्हारा जीवन धारण जैसे सत्य है यह भी ठीक वैसा ही ध्रुव सत्य है 332 पूजा दो प्रकार की है बाह्य और मानस बाह्य पूजा में देवता की मूर्ति चित्र घट काष्ठ और शिला आदि में देवता की प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा की जाती है हम लोग मनुष्य हैं मनुष्य के जीवन धारण के लिए जो जो आवश्यक होता है और मनुष्य जिससे सुख तृप्ति और आनंद पाता है देवता की पूजा से वे ही सब वस्तुएं उन्हें निवेदित की जाती है जैसे पाद्य अर्घ आचमनीय आसन वस्त्र भूषण पुष्पमाला गहने इत्यादि गंध पुष्प चंदन धूप दीप नैवेद्य फल मूल मिष्ठान या अन्न और पूरी व्यंजनादि भोग पायस पीने के लिए जल तांबूल, शय्या, व्यजन स्त्रोत्र पाठ गीतवाद्य नृत्य आरती इत्यादि कोई सामग्री न होने पर भक्तिपूर्वक उन सब के बदले में केवल जल देकर भी पूजा की जा सकती है तीन मानस पूजा में देव विग्रह या अन्य किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती देवता की मूर्ति का हृदय में ध्यान करके तथा मन ही मन उपर्युक्त द्रव्यदि की कल्पना करके उन्हें निवेदन करने से ही मानस पूजा संपन्न हो जाती है इस पूजा में ब्राह्मण चांडाल अस्पृश्य सबका ही अधिकार है इस पूजा में सूचि असुचि देश काल विधि निषेध आदि की कोई बला नहीं केवल मना संयोग की आवश्यकता है तीन सौ चौंतीस अन्न या भोज्य मात्र ही जीवधारियों की साधारण संपत्ति है यह उपनिषदों की शिक्षा है पर पीड़न अथवा दूसरे को वंचित किए बिना एक ग्रास अन्न भी कोई मुख में नहीं डाल सकता ईश्वर को अन्न निवेदित न करके और क्षुधार्थ अतिथि तथा पशुपक्षियों का हिस्सा रखे बिना जो लोग केवल अपने लिए अन्न भोज्य रंधन करके खाते हैं उन्हें हमारे शास्त्रों ने पापी और उस अन्न को पाप अन्न कहा है गृह व्यक्ति यदि भूखे को अन्न न देकर खुद ही भोजन करता है तो उसके लिए शास्त्रों में नरक भोग की व्यवस्था है वृद्धारण्य प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण द्वितीय श्लोक पर असमर्थ होने पर यथा साध्य करना उचित है